महाभारत आश्वेधिक पर्व द्विचत्ंशोध्याय है अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि अध्यात्म अरिभूत और अधिदैव का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश ब्रह्मवाच अहंकारा प्रसूतिया महाभूतान पंचवहि पृथ्वी वायुराकाशम आपो ज्योतिष पंचम ब्रह्मा जी ने कहा मर्षिगण अहंकार से पृथ्वी वायु आकाश जल और पांचवा तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं ते मुह्यंते महाभूत पंचसु शब्द स्पर्शन रूपेशु रसगंध क्रियासुच इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द स्पर्श रूप रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं महाभूत बिना प्रलये प्रलय प्रत्योपस्थित सर्वप्राणीरा मद धैर्यशाली महर्षियों महाभूतों का नाश होते समय जब प्रलय का अवसर आता है उस समय समस्त प्राणियों को महान भय प्राप्त होता है यद्यस्मा जायते भूतम तत्र तत्ते दीयंते प्रतिलोम आहली जायंत चोत्तरो जो भूत जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय हो जाता है ये भूत अनुलोप क्रम से एक के बाद एक प्रकट होते हैं और विलोम क्रम से इनका अपने अपने कारण में लय होता है तथा प्रलिद सर्वस्मि भूते सावरजंग में स्मृतिमंत्रा धीरा न लियंत कदाच इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर योगी पुरुष कभी नहीं लीन होते। शब्द पंचम क्रियाकरण नि मोह संयिता शब्द स्पर्श रूप रस और पांचवा गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएँ एक कारण रूप से अर्थात सूक्ष्म मन स्वरूप होने के कारण नित्य है अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता जो स्थूल पदार्थ अनित्य है उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है लोभ प्रणन संभूता निर्विशेषा किंचना शोणित संघाता अन्योपजीवन भैिहात्म दीना कृपण जीवि लोभ लोभ पूर्वक किए जाने वाले कर्म और उन कर्मों से उत्पन्न समस्त फल समान भाव से वास्तव में कुछ भी नहीं है शरीर के बाह्य अंग रक्त मांस के संघात आदि एक दूसरे के सहारे रखने वाले हैं इसीलिए दीन और कृपण माने गए हैं प्राण पान उदाहनश्च सम एव अंतरात्म चाप्य देहता पंच वांग मनो मनोबुद्धि जगत प्राण अपान उदान समान और ज्ञान ये पांच वायु निहत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं अतः ये सूक्ष्म है मन वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या आठ होती है ये आठ इस जगत के उपादान कारण है तव तो घाण चक्षुं चक्षुष रचना वाहक च संयता विशुद्धम चौजिश्चा अष्टा तेना भूजो न विद्यते जिसकी त्वचा नाचिका कान आख रत्ना और वाक् ये इंद्रियाभस्मे हो मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो तथा तो जिसके मन को प्रयुक्त इंद्रियादिप आठ अग्निया संतप्त न करती हो वह पुरुष उस कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है जिससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है एकादश इंद्रिया विशेषतः अहंकारात्ता भक्ष्य हम द्विजा द्विजरों अहंकार से उत्पन्न हुए जो मन सहित ग्यारह इंद्रियां बतलाई जाती है उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा करुंगासीनो श्रोत्र तपचप्स जिह्वाह नसिका च पंचमी पाद पायुरूपस्थशी भवि इंद्रिय ग्रामाद भवे एत ग्राम जहेत पूर्व तथो ब्रह्मा प्रकाशते कान खाण्वचा आख रसना पांचवीनाशिका तथा हाथ पैर गुदा उपस्थ और उपस्थर्वाक यह दस इंद्रियों का समूह है मन ग्यारहवा है मनुष्य को पहले इस समुदाय पर विजय प्राप्त करना चाहिए तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है बुद्धि बुद्धिनेन्द्रियाड़ि पंचाहु पंचकर्मेन्द्रियाड़ि चम्रोत्रादे पंचाहुर्बुदिता अब अविशेषाण चा जान कर्मयुक्तान यानि मनोजे भवि इन इंद्रियों में पांच ज्ञान इंद्रिय है और पाँच कर्मेंद्रिय वस्तुतः कान आदि पांच इंद्रियों को ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और उनसे भिन्न शेष जो पांच इंद्रियां हैं वे कर्मेंद्रिय कहलाती हैं मन का संबंध ज्ञानेन्द्रिय और कम कर्मेन्द्रिय दोनों से है और बुद्धि बारहवीं है इतुक्तांद्रियाण्यदशी यथाक्रम मृत मृत्यव पंडिता इस प्रकार क्रमशः ग्यारह इंद्रियों का वर्णन किया गया इनके तत्व को अच्छी तरह जानने वाले विद्वान अपने को कुकीता मानते हैं अतः परम प्रवक्षा भी सर्व आकाशं प्रथमं आकाशम प्रथम भूत श्रोत्रध्याच्य अधिभूतम तथा शब्दो दिशा तत्धवतम अब समस्त ज्ञानेन्द्रियों के भूत अधिभूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है आकाश पहला भूत है कान उसका अध्यात्म इंद्रिय शब्द उसका अधिभूत विषय और दिशाएँ उसकी अधिदैवत अधिष्ठात्र देवता है द्वितीय मारु भूतम् भूतध्यात्म च विश्रुता स्पर्भ्यमधतम च विद्युत वायु दूसरा भूत है त्वचा उसका अध्यात्म तथा स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत उसका अधिदैवत है तृतीय ज्योतिरचुष अध्यात्म्यतः अधिभूत तथो सूर्य स्तराधिद तीसरे भूत का नाम है तेज नेत्र उसका अध्यात्म रूप, उसका और सूर्य उसका अधिदेवत कहा जाता है चतुर्थ महापोविज्ञेय देमुच्य अधिभूत रस चात्रोमस्तवतम जल को चौथा भूत समझना चाहिए रसना उसका अध्यात्मरस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत कहा जाता है पृथ्वी पंचम भूत घ्राणश्चाध्यात्मुच्य अधिभूत तथा गंधो वायुस्तराधिदत पृथ्वी पांचवा भूत है नाचिका उसका अध्यात्म गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत कहा जाता है येषु पंचसु भूत यदि स्मृत इन पाँच भूतों में अध्यात्म अधिभूत और अधिदैवत रूप तीन भेद माने गए हैं अतः परम अध्यात्म प्रवक्ष ब्रह्मणी अधिभूत विष्णु तत्देवतम अवकर्मेन्द्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उसके अधिभूत तथा विष्णु को उसके अधिदेवत बतलाते हैं अवाप गतिरपान पायुराध्यात्मच्य अधिभूतम विसर्गस् मित्रस्तम निम्न गति वाला अपान एवं बुदा आध्यात्म कहा गया है और मलत्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता है सर्वभूतानां प्रजन सर्वता अधिभूतम तथा शुक्रं दैवतम च प्रजापति संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला उपस्थ अध्यात्म है और वीर उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता देवता कहे गए हैं अस्ताव अध्यात्म अध्यात्म विदुषोजना अधिभूतम च कर्मा शक्र तैयतम अध्यात्म तत्व को जानने वाले पुरुष दोनों हाथों को अध्यात्म बतलाते हैं कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं वैष्व भी ततः पूर्वाग अध्यात्म होचते वक्त्यम अधिभूतम च बन्नी त्रादिदतम विश्व की देवी पहली वाणी यहाँ आध्यात्म कही गई है वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदवत है अध्यात्म अधिभूत पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसकी अधिष्ठाता देवता माने गए हैं अहंकार तथा अध्यात्म सर्व संसार कारकम अभिमान अभिमानिभूत चुद्र त्राधिदेवतम संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता है अध्यात्म बुद्धिरीत्याहोष विचारिणी अधिभूतम तो मंत्यम ब्रह्म तत्राधिदेवतम पाँच इंद्रियों और छठे मन को जानने वाले बुद्धि को अध्यात्म कहते हैं मंतव्य उसका अधिभूत है और उसके अधिदेव ब्रह्मा उसके अधिदेवता हैं तीन स्थानी भूता चतुर्थ नोप पद्यतेत स्थला आपस्तथा कासम जन्म चे चतुर्विधम अंडजोदिज्ध जरायुज तथा च चतुर्धा जन्म इत अद्भुत ग्राम बस जलकते ही प्राणियों के रहने के तीन ही स्थान है जल थल और आकाश चौथा स्थान संभव नहीं है देवधारियों का जन्म चार प्रकार का होता है अंडज उद्भिद फेतज और जराइम समस्त भूत समुदाय का यह चार प्रकार का ही जन्म देखा जाता है अपराथ भूताड़ी खेचराणी तथे शरी इसके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी है तथा जो पेट से चलने वाले सर्प आदि हैं उन सबको भी अंडर जानना चाहिए श्वेत आक्रमोक्ता जंतव यथाक्रम जन्म द्वितीय जघन्य तर मुच्यते पसीने से उत्पन्न होने वाले जू आदि कीट और जंतु कहे जाते हैं यह क्रमशः दूसरा जन्म पहले के अपेक्षा निम्न स्तर का कहा जाता है तो पृथ्वी काल परिजान भूतान लिजरो जो पृथ्वी को फोड़ कर समय पर उत्पन्न होते हैं उन प्राणियों को उद्भिज कहते हैं ब्राह्मणो दो पैर वाले बहुत पैर वाले एवं टेढ़े मेढ़े चलने वाले तथा विकृत रूप वाले प्राणी जरायुज हैं द्विवध्या खुल विज्ञे ब्रह्मजोनि सनातनी तपकर्मचतपुण्यमेश विदुषा ब्राह्मणत्व का सनातन हेतु दो प्रकार का जानना चाहिए तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान यही विद्वानों का निश्चय है विविधम कर्म विज्ञेयम पुण्यम इति वृद्धानुशासनम कर्म के अनेक भेद हैं उनमें पूजा दान और यज्ञ में हवन करना ये प्रधान है वृद्ध पुरुषों का कथन है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन करना भी पुण्य का कार्य है ए तथ्य विधिवत युक्त विमुक्त सर्व पापेभ्यूतः विरो जो मनुष्य इस विषय को विधिपूर्वक जानता है वह योगी होता है तथा उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है इसे भली भांति समझो यथावद्यात्मिशकर्ति मैं ज्ञानमस्य धर्मा प्राप्त ज्ञानवता इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया धर्मजन ज्ञानी पुरुषों को इस विषय का सम्यक ज्ञान होता है इंद्रियाइंद्रिया महाभूता पंच सर्वाणि तानि मन था संप्रधारिये इंद्रियों उनके विषयों और पंच महाभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए क्षीण मन से सर्वस्म दन्म सुखम सत ज्ञान सम्पन्न सत्वाम तत्सुखम विदुषाम बचम मन के छीन होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्य को जन्म के सुख लौकिक सुख भोग आदि की इच्छा नहीं होती जिनका अंतकरण ज्ञान से संपन्न होता है उन विद्वानों को उसी से में सुख का अनुभव होता है परम अब मैं मन की सूक्ष्म भावना को जागृत करने वाली कल्याण निवृत्ति के विषय में उपदेश देता हूँ जो कोमल और कठोर भाव से समस्त प्राणियों में रहती है गुणा गुण मना संगम एक चर्य आहुरेक पदम सुखम जहाँ गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है जो अभिमान से रहित और एकांतचर्या से युक्त है तथा तो जिसमें भेद दृष्टि का सर्वथा अभाव है वही ब्रह्ममय बर्ताव बतलाया गया है वही समस्त सुखों का एकमात्र आधार है विद्वान कर्म कामां कामान संहृत्य सर्वशा सर्वतो मुक्तो जो नरह स सुखी सदा। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है उसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य अपने संपूर्ण कामनाओं को सब ओर से संकुचित करके रजोगुण से रहित हो जाता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त एवं सदा के लिए सुखी हो जाता है कामान आत्मनि संयम यह क्षीण तृष्ण समाह सर्वभूत स्वयं मित्रो ब्रह्मभु कल्पत जो कामनाओं को अपने भीतर लीन करके तृष्ण से रहित एकाग्रचित तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद और मित्र होता है वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है इंद्रिया निरोधेन सर्वेशा विशेषिण मुर्जन पद्धत्या अध्यात्मा समिध्यते विषयों की अभिलाषा रखने वाली समस्त इंद्रियों को रोककर कर जन्म समुदाय के स्थान का परित्याग करने से मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है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 स्वयं ज्योति तथा सूक्ष्म प्राप्त उत्तम जिस समय योगी प्रसन्न चित्त होकर संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतःकरण में स्थित देखने लगता है उस समय वह स्वयं ज्योति स्वरूप होकर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सर्वोत्तम परमात्मा को प्राप्त होता है अग्नि रूप हम पय स्रोतो वायुस्पर्शन भी वच महिपंक घोरम आकाश्रवण तथा रोगशोक सवेष्ट पंच स्रोत सामृत पंचभूत सामयुक्त नवद्वार वतम रजस्वलम था दृष्ट्यम त्रिगुणम च्रिधातुक संसर्गार मूढ़ अग्नि जिसका रूप है रुधिर जिसका प्रवाह है पवन जिसका स्पर्श है पृथ्वी जिसमें मांस आदि कठोर रूप में प्रकट है आकाश जिसका कान है जो रोग और शोक से चारों ओर से घिरा हुआ है जो पांच प्रवाहों से आवृत है जो पांच भूतों से भली भात युक्त है जिसके नौ द्वार है जिसके दो जीव और ईश्वर देवता है जो रजोगुण में अदृश्य नाचवान, सुख दुख और मोह रूप तीन गुणों से तथा वात पित्त और कफ इन तीन धातुओं से युक्त है जो संसर्ग में रथ और जड़ है उसको शरीर समझना चाहिए दुश्चरम सर्वलोह के स्मिन सत्व प्रति समाश्रितद ही के स्पिन काल चक्रम प्रवर्तते जिसका संपूर्ण लोक में विचरण करना दुखद है जो बुद्ध के आश्रित है वही इस लोक में कालचक्र है ए तन्महाण्व घोरम अगाधम मोहसंगिपेत संक्षेप एह च बोधि ऐह सांबरम जगत यह कालचक्र घोर अगाध और मोह नाम से कहा जाने वाला बड़ा भारी समुद्र रूप है यह देवताओं के सहित समस्त जगत का संक्षेप और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है काम क्रोधम भयम लोभम अभिद्रोह मथानृतम इंद्रिया निरोधेन सदा तुस्तान सदाइन्द्रियों के निरोध से मनुष्य काम क्रोध भय लोभ द्रोह और असत्य इन सब दुस्त अवगुणों को त्याग देता है ये निर्जिता लोके त्रृण पंच धातव्योमनी तरम स्थान आनन्त अथ जिसने इस लोक में तीन गुणों वाले पांच भौतिक देह का अभिमान तथा अभिमान त्याग दिया है उसे अपने हृदया काश में पर ब्रह्म उत्तम पद की उपलब्धि होती है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है पंचेन्या महाकुलाहोद काम नदीं हृदय तिर काम क्रोधा उ सर्वदोष निर्मुक्त तथा पश्य तत्परम जिसमें पाँच इंद्रिय रूपी बड़े कगारे हैं जो मनोवेक रूपी महान जलराशि से भरी हुई है और जिसके भीतर मोह में कुंड है उस दे रूपी नदी को लांग कर जो काम और क्रोध दोनों को जीत लेता है वही सब दोषों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है मनोमृत यह पश्चन्द आत्मात्मि सर्वभित सर्वभूतेश विन्दत्यात्म महाना मी जो मन को हृदय कमल स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन का प्रयत्न करता है वह संपूर्ण भूतों में सर्वज्ञ होता है और उसे अंतःकरण में परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है एक धा बहुधा चु करतः ध्रुव पश्चित रूपाण दीपादीपतम यथा जैसे एक दीप से सैकड़ों दीप जला दिए जाते हैं उसी प्रकार एक ही परमात्मा यत्र तत्र अनेक रूपों में उपलब्ध होता है ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष ने निसंदेह सब रूपों को एक से ही उत्पन्न देखता है स वही विष्णुस् मित्रश्च वरुणोग्नि प्रजापति स ही धाता विधाता च प्रभु सर्वतोमुख हृदय सर्वभूता महाना आत्मा प्रकाशित वास्तव में वही परमात्मा विष्णु मित्र वरुण अग्नि प्रजापति दाता विधाता प्रभु सर्व्यापी संपूर्ण प्राणियों का हृदय तथा महान आत्मा के रूप में प्रकाशित है तम विप्रसघाचरासुरा पितरो पितापयांस रक्षोगणा भूतगणा चर्भ महर्षि स्तुवंती ब्राह्मण सुंदर देवता असुरी यक्ष पिसाच, पितर पक्षी राक्षस भूत और संपूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं महाभारते अश्विद परमि अनुगीता परमि गुरुशिष्य संवादि द्विचत्शोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरुशिष्य संवाद विषयक बयालीसवां अध्याय पूरा हुआ